मांडू के उपनिषद हम लोग चतुर्थ लाट शांति प्रकरण का आज उनतीसवा कारिका देखेंगे टीका में यदि विज्ञान से बाह्यालंबन क्षणिकत्व तुं, च न संभवती विज्ञानवादी कह रहा है उनकी वेदांति विज्ञानवादी का ये जो बाह्य आलंबन तो वो नहीं होता है विज्ञानवादी खंडन कर दिया था किन्तु क्षणिक तो जो कहता था सिद्धांत ही उसका निराकरण कर दिया कि ये अर्थात तो क्षणिक संभव नहीं होगा क्यों कहता है चित्त ये उसका जन्म होता ही नहीं जैसे विषय नहीं होने पर भी विषय विषयाभास ज्ञान में होता है इसी प्रकार की ज्ञान का जन्म नहीं होने पर भी ज्ञान जन्म होता है ऐसा लगता है इसलिए ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होती है ज्ञान तो नित्य है क्षणिकत्व न संभवती तो अभी विज्ञानवादी पूछ रहा है विज्ञान बाह्य लंबन वाला तो नहीं हुआ क्षणिक एक रूपती इति आशंका फिर तत्व जो कि विज्ञान अंतिम में रहता है ये क्या एक रहता है विषय आ जाएगा तो नाना रूप होगा कभी घटाकार हो गया कभी पटाकार कभी पर्वताकार नाना रूप होने लगा आप कहते हैं कि विज्ञान में विषय भी संबंध नहीं होता है और विज्ञान का उत्पत्ति नाश भी नहीं होता है जन्म मृत्यु भी नहीं होता है और उसमें किसी का संबंध भी नहीं होता है तो क्या एक रूप रहता है ऐसे पूर्व भी पूछता है उत्तर देता है सिद्धांत श्लोक में अजात जायते यशमा जजाति प्रकृति स्त प्रकृतेर भावो न कथि यस्मात् अजातं जायते ततः अजाति प्रकृति प्रकृतर अन्यथा भावो न कथचित भविष्यति यस्मा क्योंकि अजातम जायते जो ज्ञान है वो अजात है अजात अर्थात जिसका जन्म होता नहीं जो चैतन्य है ब्रह्म है ज्ञान है उसका कभी जन्म होता ही नहीं किंतु जायते बोल करके लोग मानते हैं तो वेदांत कहता है क्योंकि अजात जिसका जन्म नहीं होता है उसी का जन्म होता है बोल करके लोग मानते हैं किसका जन्म होता है अजात का अजात का जन्म होता है इसलिए कारण कौन हो गया अजात तो इसलिए कहता है सिद्धांति ततः तो तो इसलिए अजाति प्रकृति तो जो प्रकृति है मतलब कारण वो क्या है कहते हैं वो अजाति है अर्थात तो मूल कारण जो है वो हो आजादी अर्थात उसका जन्म होता ही नहीं वही ब्रह्म है वही चैतन्य है उसका जन्म होता ही नहीं है तो उसका प्रकृति क्या है प्रकृति अर्थात स्वभाव <सुवाँ> तो वही जो कारण है उसका स्वभाव क्या हो गया कहते हैं आजादी अर्थात तो उसका जन्म होता ही नहीं जन्म मृत्यु चैतन्य का नहीं है और चैतन्य में कभी विषय का संबंध भी नहीं होता है क्यों नहीं होता है उसको कहते हैं प्रकृति अन्यथा भाव न कथनचित भविष्यति जो जिसका जो स्वभाव है स्वभाव कभी बदलेगा नहीं न कथित भविष्यति प्रकृति का अन्यथा भाव अन्यथा भाव अन्य प्रकार हो जाना जिसका जो स्वभाव है वो कभी बदलेगा नहीं कहते है वो व्यक्ति पहले इतना मतलब एक गलत कार्य कर देता था आजकल तो बिल्कुल एकदम सीधा हो गया बढ़िया आदमी हो गया तो उसका स्वभाव बदल गया हम कह देते हैं जो बदल जाता है वो स्वभाव नहीं है क्योंकि जो स्वभाव होगा वो बदलेगा नहीं जिसका जो अग्नि का स्वभाव हो गया औष्ण्य वो, वो कभी बदलेगा नहीं जो बदलता है वो हमारा स्वभाव नहीं है तो हमारा स्वभाव जो वो है वो बदलेगा नहीं हमारा स्वभाव क्या है हम हमारा स्वभाव इतना ही है कि हम ये हम कभी बदल जाएगा कभी मैं कभी तुम हो जाएगा कभी नहीं होगा इतना ही हमारा स्वभाव है कि मैं यही हमारा स्वभाव है कभी बदलेगा नहीं ये पहले ये श्लोक आया था न भवत्य अमृतम मर्त्यम तो न मर्त्यम अमृतम भवेत जो मृत है वो कभी अमृत नहीं हो जाएगा और जो अमृत है वो कभी मर्त्य हो जाएगा वो नहीं होगा तो जो मर्त्य है वो मर्त्य ही है जो अमृत है वो अमृत ही है, है। प्रकृति का कभी भी बदलाव नहीं होगा तो अगर हम मानते हैं कि हम तो अभी बद्ध है शरीर वाला है वो है जीव है और हम आगे ज्ञान प्राप्ति करके हम सब चैतन्य हो जाएंगे आत्मा हो जाएंगे ब्रह्म हो जाएंगे वो कभी नहीं होगा हम अभी भी आत्मतत्व तो तो ही है ब्रह्म ही है मानते हैं इस प्रकार की खाली तो मान्यता छूट जाएगा टीका में तकृते है समानाधिकरण है तस् प्रकृत है अन्यथा पुरस्ताद निरस्तम इतिहा प्रकृति का अन्यथात्व कभी नहीं होगा पुरस्तात्स्ता तो दो सो चार पृष्ठा में आया था ये श्लोक न भवती अमृतम मृत्यम न मृत्यम अमृतम भवेद प्रकृत अन्यथा भावो न कथंचित भविष्य इसलिए यहाँ कहते हैं पुरस्ताद निरस्तम पहले से इसका निराश कर दिया गया था दो सौ चार में आया था श्लोक प्रकृत यहाँ काल श्लोक में प्रकृति भावो न कथंच भविष्य थी कह आगे टीका में श्लोक तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य साराश कहते हैं भाष्य में उक्त हेतु अजम एकम ब्रह्म इति सिद्धम उक्त हेतु भी प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथंच भविष्यति जिसका जो प्रकृति है वो कभी बदलेगा नहीं अमृत है तो अमृत मर्त्य है तो मर्त्य हे मर्त हे यही हेतु है कि जो ब्रह्म है वो अज है एक है। एकम अजम ब्रह्मा। ये सिद्ध हुआ युनरादौ प्रति तत्लोपसंहाराथय श्लोक तृतीय प्रकरण का प्रथम प्रथमश्लोक था धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते सर्वं कृपणः उपासनाश्रित्रमण धर्म जीव उपासना को आश्रय करके है उपासना करता है और मानता है कि मेरा जन्म हो गया और ब्रह्म जगत हो गया और मेरा जिसका जन्म हो गया मैं अभी ब्रह्म जो जगत बन गया उसमें रहता हूं। मैं रहता हूँ मैं शरीर वाला हूँ ब्रह्म जगत है और मैं जगत में रहता हूँ इस प्रकार मानता है और फिर प्राग उत्पत्ति सर्वम अजम उत्पत्ति होने से पहले सृष्टि होने से पहले केवल ब्रह्म ही था अभी उत्पत्ति हो गया मैं शरीर वाला और ब्रह्म जगत हो गया मैं उसमें रहता हूँ इसलिए कहते हैं ये कृपण बुद्धि कृपण बुद्धि विवेको नहीं होना तो आगे फिर कहते हैं अतो वक्षपण्यम अजाति समताम ग इसलिए जो अकार्पण्य है कृपण हो गया विवेक नहीं होना ठीक नहीं जान पाना अकार्पण्य उसका विपरीत विवेक हो जाना इसलिए वहां प्रतिज्ञा किए थे जैसे विवेक होगा ऐसे में कहूंगा ऐसे तृतीय प्रकरण का द्वितीय श्लोक में था कभी पूरा तृतीय प्रकरण अभी चतुर्थ प्रकरण यहाँ तक कह दें कि ये सब कह दिए हैं जो पुनर आदो वादो अर्थात तो तीन दो में तृतीय प्रकरण का द्वितीय श्लोक में जो प्रतिज्ञा किए थे प्रतिज्ञा का भी फल उपसंहार के लिए ये श्लोक अर्थात तो उनका व्याख्यान पूरा कर दिया विवेक कर लेना है हमारा कभी उत्पत्तिनाश होता ही नहीं हम तो नित्य है जिसका उत्पत्तिनाश होता है वो सब कल्पित है जैसे स्वप्न इस प्रकार की पूरा व्याख्यान हो गया अभी उसका उपसार करते हैं टीका में कूटस्थम अद्वितीय ब्रह्म पूर्वत प्रतिज्ञातम हे तुर्निरूपत्वाद हेतु भी सिद्धम कूटस्थम अद्वितीय ब्रह्म ब्रह्म कूटस्थ है अद्वितीय है ऐसा जो पूर्वत्र प्रतिज्ञात जो पहले प्रतिज्ञा किया गया था तथा वो प्रतिज्ञा अभी जन्मनो जन्मिरुप जिसका जन्म हो नहीं पाएगा जन्म होता है ऐसा निश्चय नहीं कर पाते है तो क्योंकि इतना अभी विचार करके देख दिखा दिए तो जन्म कैसे होगा कारण कौन होगा जन्म जो होगा कार्य उसका स्वरूप क्या होगा सब विकल्प करके तो कारण सद है असद है सद सद है जो कार्य है वो सद है असद है सद सद है सब निराकरण कर दिया आगे कह दिया कि कोई कारण कभी बन ही नहीं पाएगा तो इस प्रकार की जन्म का दुर्निरूप जन्म का निश्चय नहीं हो पाया इसलिए जन्म हुआ ही नहीं उक्त हेतु भी सिद्धम कूटस्तम अद्वितीय ब्रह्म यही सिद्ध हुआ थ अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन होता नहीं अद्वितीय एक ही है ये सिद्ध हुआ तसद से अर्थ से फल उपसुम ऐसा श्लोक वही जो सिद्ध अर्थ हुआ, हुआ। सिद्ध हो गया अजाति ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता है ये ज्ञान रूप है चैतन्य है इसका कभी उत्पत्ति होती ही नहीं है ये जो सिद्ध अर्थ इसका फलम उपस इसका फल कहने के लिए ये श्लोक है पूर्वाधम योजना अभी का पूर्वार्ध भाष्यकार कहते हैं भाष्य में अजातम् अजातम ये सिद्धांति जब चित्त कहता है चैतन्य को कहता है और बौद्ध जब चित्त लिया जाता था तो जो ज्ञान यहाँ वृत्ति ज्ञान होता है घट ज्ञान पट ज्ञान नदी ज्ञान पर्वत ज्ञान इसको ले अजा यत चित्तम ब्रह्म एवं और जायत वादि परिकल्प्यते वादी वादी अर्थात तो अन्य अन्य दर्शन वाले वो मानते हैं कि ये जायते जन्म होता है ब्रह्म चैतन्य जो चित्त है उसका कभी जन्म होता ही नहीं है किंतु दूसरे लोग मानते हैं इसका जन्म होता है तद अजात जायते यस्मात अजात अजाति ही प्रकृतिश क्योंकि अजात है और वो लोग कहते हैं कि जायते अजात जन्म हो गया जन्म होने से पहले अजात था यही अजात ही उसका प्रकृति जैसे मिट्टी घटा बन गया जिसे मैं घटा बन गया वो मिट्टी है तो वही मिट्टी का स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं मिट्टी तो रहेगा चाहे घटो हो जाए चाहे कुट भी हो कुछ भी हो जाए वो उसका स्वभाव है इसलिए अगर आप कहते हैं कि जो अजात है वो जन्म हो गया जिस समय में, में जन्म हो गया तो भी वो अजात है जैसे कि जिस समय में बन गया तो भी वो मिट्टी ही है इसी प्रकार की जो हो जाता जन्म हो गया जन्म होने का समय में भी हो जाता है इसलिए हो जाता उसका प्रकृति हो गया तो तेस्मा लोग कल्पना करते हैं इसलिए ही अजाति प्रकृति तस् तस् प्रकृति अजाति वही उसका स्वभाव है भट्ट का स्वभाव क्या है तो मिट्टी भट्ट होने से पहले मिट्टी था इसलिए उसका स्वभाव मिट्टी ततस उसमें क्या सिद्ध होता है श्लोक में दिया पूर्वार्ध में अंतिम अतिम शजाति प्रकृति अर्थात तत इसलिए क्या सिद्ध हुआ आगे टीका में कहते हैं यदि तरितर ब्रह्म एव तस्य चित्त स्फुरणतमीष एक तौटस्थ्यवाभाव्या तत्नर्वस्तुनो न मायया इति जातमे मयया जन्मत कल्येत तजातिर जातवाद प्रकृतिर्भवती प्रथम पदक निष्कर्षक यदि ब्रह्म ज्ञान एक शब्द चैतन्यवहार करते हैं स्फुरन, स्फुरन ज्ञान हम कहते हैं कि ये चीज अभी हमारा बुद्धि में स्फुरण नहीं होता है हम कहते हैं हमने सुना था तो उसको समझा था किन्तु तो अभी बुद्धि में स्फुरण नहीं हो रहा है इस प्रकार शब्द व्यवहार करते हैं स्फुरण अर्थात तो ज्ञान ये जो ज्ञान ये ज्ञान क्षणिक है अथवा नित्य है इसको लेकर के विवाद हो रहा है तो वेदांत कहता है कि ये जो ज्ञान है वो तो नित्य है और हम कहे कि घट पट नदी पर्वत अलग होता है जिसमें वो नित्य ज्ञान प्रतिबिंब होता है तो ये जिसमें प्रतिबिंब होता है दूसरे लोग इसी को ज्ञान कहते हैं और वो तो घट ज्ञान पट ज्ञान होता तो सब उत्पन्न होते हैं नाश होते हैं तो वो लोग इसी को ही चित्त कह देते हैं जो उत्पन्न होता है नाश होता है वेदांत किंतु कहता है कि नहीं जो नित्य पदार्थ है वो ज्ञान है तो स्फूरण शब्द से ज्ञान को कहा जाता है दूसरे लोग कहते हैं स्फुरण क्षणिक है अथवा उत्पन्न होता है नाश होता है वेदांती कहता है कि नहीं चित्त स्फुर अजातम अभीष्ट यही इष्ट है चित्त स्फुरण है और अजात है तरी तद्ह अजात हो गया तो वो ब्रह्म ही है क्योंकि जन्म नहीं होता है तो वह ब्रह्म ही है तस् कौटस्थ्य एक स्वाभाव्या तस्य कौटस्थ एक स्वभाव्यात तो कूटस्थ है कूट जिसमें कोई विकार नहीं होता है और एक एक स्वभाव एक रूप ही रहता है न तत्पुन वस्तु तो न जातम एव वास्तविक उसका जन्म होता ही नहीं जो ज्ञान है जो चैतन्य है वो आप है वास्तविक जन्म होता ही नहीं किंतु माया जन्मव कल्प्यते चेत माया से केवल तो मानते हैं कि उसका जन्म होता है जन्मवद मतु माया जन्मवत जन्मवत नहीं जन्म जैसा जन्मवत का अर्थ जन्म जैसा ऐसा नहीं जन्मवत का अर्थ जन्म वाला ऐसे हम कहते धनवान धनवान का अर्थ धन जैसा धनवाला वहां बत का अर्थ मतु प्रत्यय होता है बाला तो माया जन्म बद इति कल्प्य माया से जन्म वाला ऐसे माना जाता है वास्तव में उसका कोई जन्म नहीं होता है तस्य अजाति व जातवा इसलिए वो अजाति है अजाति तस्य तस्था वादी न जो वादी कहते हैं कि ये जन्म हो जाता है तो वास्तविक वो लोग यही कहते हैं कि अजाति जन्म हो जाता है वैदांत कहते हैं अजाति का कभी जन्म होगा ही नहीं किन्तु वो लोग कहते हैं जन्म होता है बोलो क्या मानते हैं जैसे आपका मुख मतलब तो जन्म से मृत्यु तक तो ये रहेगा आप कभी आते हैं दर्पण के सामने खड़े हो गए आप और देखो मेरा अभी मुख है और फिर हट गए कहते अभी मेरा मुख नहीं है फिर कभी घूमते फिरते फिर दर्पण के सामने आ गए फिर कहते हैं अभी मेरा मुख़ का जन्म हो गया फिर चला गया कभी कहते मेरा मुख नाश हो गया ऐसा होता है क्या तो दर्पणों के सामने आ जाने से कहता है कि मेरा मुख जन्म हो गया दर्पण के सामने हट जाने से मेरा मुख चला गया इसी प्रकार कि सामने के सामने वृत्ति आ जाने से प्रतिबिंब हो जाता है वृत्ति हो गया दर्पण वृत्ति आ जाने से घटाकार वृत्ति हो गया पटाकार वृत्ति पर्वताकार वृत्ति हो गया उसमें मैं प्रतिबिम्बित तो हो जाता हूँ जैसे मैं दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता हूँ दर्पण में प्रतिबिंबित होने से कहता है मेरा मुख अभी उत्पत्ति हो गया चला गया तो मेरा मुख नष्ट हो गया इसी प्रकार की वृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो गया तो मेरा भी जन्म हो गया इस प्रकार की मानता है जैसे मुख तो हमेशा है इसी प्रकार की मैं तो हमेशा हूँ वृत्ति है तो प्रतिबिंबित तो होता हूँ नहीं ये तो नहीं मैं तो नित्य हूँ आगे टिका मैं द्वितीय अर्धम योजयति योजती अच्छा। हम्म ये श्लोक का प्रथम अर्ध हो गया वास्तविक प्रकृति तो अजाती है किंतु ब्रह्म से वो लोग माया से कल जात होता है ऐसे मानते हैं। इस श्लोक का पूर्वार्ध हो गया उत्तरार्ध भी कहते हैं। उत्तरार्ध श्लोक में है प्रकृति अन्यथा भावो न कथित भविष्यति प्रकृति का अन्य भाव हो जाना जैसा रूप है अन्य रूप हो जाना ये कभी भी नहीं होता है टीका में भाष्य का अंतिम पंक्ति ततस आधा से ततस्कार ततस तस्मात अजात अजाताया प्रकृतेर अन्यथा भाव जन्म न कथित भविष्यति इसलिए अजात रूपाया जो अजात रूप है प्रकृति है प्रकृति अजात रूप बौरी आ, रूपं यश्या है अजातम रूपम यशा प्रकृति है ऐसा प्रकृति अजात रूपा जिसका जन्म कभी नहीं होता ऐसा जो स्वभाव है वो अन्यथा भाव अन्य भाव जिसका जन्म नहीं होता है उसका अन्य प्रकार हो जाएगा क्या हो जाएगा जिसका कभी जन्म नहीं होता है वो उसका स्वभाव है अगर कहेंगे वो अन्य अन्य प्रकार प्रकार हो हो जाएगा जाएगा तो क्या हो जाएगा जन्म हो जाएगा उसी को कहते हैं तो प्रकृति एर अन्यथा भाव इसका अर्थ है जन्म न कथनचित भविष्यति प्रकृति का अन्यथा भाव ये कभी होगा नहीं न कथनचित भविष्य टीका में अन्य था तुम प्रकृति अगर अन्य रूप हो जाएगा बन्ही का प्रकृति है उष्ण और प्रकाशमान ये कभी अन्य रूप हो जाएगा अर्थात तो बन्ही का जो उष्ण चला जाएगा पूरा शीत हो जाएगा और उसका प्रकाश चला जाएगा अभी हम उसको बन्ही कहेंगे नहीं कहेंगे स्वभाव चला जाएगा त। त। तो उसका स्वरूप नाश हो जाएगा अभी उसको हम बंधी नहीं कहेंगे इसको कहते हैं तस्या तो अन्य था प्रकृति है प्रकृति अगर अन्य रूप हो जाएगा तो उसका स्वरूप हानि हो जाएगा मैं का स्वभाव इतना ही है कि केवल मैं मैं अगर मोटा पतला गोरा काला ऊंचा नाटा हो गया तो मैं गया तो इसलिए मैं कभी उस प्रकार की नहीं होता हूँ ये शरीर से होता है मन बुद्धि होता है हम तो एक रूप है अगर हो गया तो स्वरूप नाश हो गया अर्थात मैं ही चला गया इस प्रकार की कभी नहीं पता ये श्लोक उच्चारण करेंगे ये आगे का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है ये हैं? मतलब बहुत उदाहरण होता है जैसे ये न निरोधो न चौथपत्ति नवध न चाधक जैसे महत्वपूर्ण श्लोक है ये भी ऐसे बहुत इसका आता है टीका में कहते हैं कूटस्थम तत्व तात्विक हेतुअर्मा जो कूटस्थ तत्व है चैतन्य ब्रह्म हमारा स्वरूप है जो हम है इसमें दूसरा हेतु है कहते हैं कि ये तत्व कूटस्थ है हम जो है हम असंग है तो हमारे हमारा किसी के साथ कभी संग नहीं होता है ये मनोबुद्धि शरीर ये सबका संग होगा हमारा कभी संग नहीं है इस प्रकार की इसमें अन्य हेतु है, कहते हैं अनादेन्तत्व संसार्य अनंतता चादि मोक्ष्य ये जितने अनादि पदार्थ हैं उसमें से किसी का अंग तो होता है किसका प्राग भाव ऐसी प्राग अभाव प्राग भाव अर्थात तो घट बनने से पहले घट था क्या तो घट का अभाव था उस अभाव को कहते हैं प्राग अभाव प्राग अर्थात तो घट घट से प्राग घट बनने से पहले घट था अभाव था उस अभाव को कहेंगे प्राग अभाव क्योंकि घट बना नहीं घट होने से पहले इसको प्राग अभाव और ऐसा कोई पदार्थ तो है जो आदि वाला है जन्म होता है किंतु अंत नहीं होगा ध्वस ध्वंस घट नाश हो गया घट का ध्वंस अभी हुआ ध्वंस तो, तो उत्पन्न हुआ किंतु ध्वंस रहेगा आगे हमेशा के लिए रहेगा ऐसे नया कैसे हैं ये दोनों ही अभाव पदार्थ हुआ प्राग अभाव एक अभाव पदार्थ जो अनादि है किंतु नाश हो गया ध्वंस एक अभाव पदार्थ है जिसका उत्पत्ति तो हुई किंतु नाश नहीं हुआ अनंत हो गया ये दोनों ही अभाव हुआ किंतु ऐसा कोई भाव पदार्थ है जो अनादि होगा और नाश हो जाएगा कोई भाव पदार्थ अनादि है और नाश हो जाएगा हाँ ये वेदांति लोग कहेंगे अज्ञान है अज्ञा। तो ये अनादि है और उसका नाश हो जाएगा और ये अभी ये अजातवाद है अर्थात तो संसार अज्ञान ये कुछ नहीं है कहने वाला इसलिए उसको भी स्वीकार नहीं करके और ऐसा कोई पदार्थ होगा जिसका उत्पत्ति होगा भाव पदार्थ है उत्पत्ति होगा और अनंत तो हो होगा हो हो हो तो हो कोई भाव पदार्थ हो ऐसा होगा उत्पत्ति होगा जन्म होगा किंतु आगे रहेगा अनंत होगा ऐसा कोई भाव होगा नहीं होगा कोई भाव पदार्थ हो, अनादि होकर के मतलब अंत हो जाएगा ये भी नहीं होगा और कोई भाव पदार्थ जन्म होगा और अनंत तो हो जाएगा ये भी नहीं है अर्थात तो अज्ञान को निराकरण करता है यहाँ सिद्धांत तो इसके लिए सिद्धांत कहता है कि देखिए अनादे संसार्य अगर आप संसार को अनादि कहते हैं क्योंकि ये लोग कहते हैं कि प्रवाह रूपेण अनादि है ये संसार चलता है अभी ये सृष्टि उसे पहले प्रलय था उससे पहले सृष्टि था उससे पहले प्रलय था, था ये सब ऐसे थे तो इसलिए कहते हैं प्रवाह रूपेण अनादि सिद्धांत कहता है कि संसार को आप भाव पदार्थ मानते हैं भाव पदार्थ अगर अनादि होगा अंतम न से संसार को आप अगर अनादि मानेंगे तो उसका अंत कभी नहीं होगा क्योंकि संसार भाव पदार्थ है तो इसलिए संसार जाएं क्या चीज अनादे संसार अंतत्व च न अनादेह अनादेषी अंत है संसार से समानकरण है भाव रूप अर्थात संसार को कल्पित तो कहेंगे प्रातिभाषिक ये तो प्रातिभाषिक सत्ता को स्वीकार करते हैं जो जो वास्तव कहेंगे तो वास्तव संसार का खंडन करते हैं अभी अर्थात तो व्यावहारिक सत्ता नहीं है ये कहने का तात्पर्य है पारमार्थिकता तो धूर की बात है व्यावहारिक सत्ता भी नहीं है इसका तो क्यों कहते हैं कि संसार अगर अनादि होगा उसका कभी अंत नहीं होगा और दूसरा कहते हैं कि आप कहते हैं कि हम साधन करेंगे और हमको ज्ञान होगा और मोक्ष होगा मोक्ष होगा तो मोक्ष होगा अर्थात मोक्ष का उत्पत्ति होगी तो उत्पत्ति अगर होगा तो फिर कभी अनंत नहीं होगा क्योंकि भाव पदार्थ का जन्म होगा तो यद कृतकम तद अनित्यम जो कृतक होगा जिसका जन्म होगा उसका नाश होगा अगर आपका मोक्ष होगा आगे तो वही दिन नाश हो जाएगा फिर बद्ध हो जाएंगे इसलिए मोक्ष कभी होता ही नहीं तो होता ही नहीं है था अर्थात हम मुक्त है ये ज्ञान फिर क्या करेगा तो हम तो मुक्त है हम मोक्ष हमारा स्वाभाविक स्थिति है हमारा स्वभाव है मोक्ष है मोक्षा ब्रह्मा वो हमारा स्वभाव है फिर ये ज्ञान क्या करेगा केवल अज्ञान को हटा देगा पदार्थ है उसके ऊपर आवरण है हाथ लगा करके वो आवरण को हटा दिया ना पदार्थ को जन्म कर दिया केवल आवरण को हटा दिया तो ये अज्ञान आवरण है तो ज्ञान केवल आवरण को हटाएगा मोक्ष तो आपका स्वभाव है अर्थात आप मोक्ष रूप है ये कोई करने वाला चीज नहीं केवल अज्ञान को हटा देना है तो ये अज्ञान से हम मानते हैं हम शरीर वाला है वो है ये उत्तरार्ध में अतो मोक्षता च न भविष्य आदिमतो आदिमतो मोक्ष मोक्ष अगर उत्पन्न होगा आदिमत मोक्ष से अनंतता च न भविष्यति आदि वाला जिसका उत्पत्ति होगी ऐसे मोक्ष कभी अनंत नहीं होगा अर्थात मोक्ष का उत्पत्ति कभी होती ही नहीं है मोक्ष हमारा स्वभाव है हम मुक्त है खाली मानते हैं हम बद्ध है तो क्यों मानते हैं कहते काल से अभ्यास पड़ेगा रोज अगर एक ही कमरा में रहेंगे दस साल तक फिर आपका अगर कमरा बदल जाएगा आप फिर चार दिन तक उसी कमरे की तरफ चलते रहेंगे आधा रास्ता से याद आएगा कभी तो दरवाजे तक पहुंच जाएंगे ओह कहां तक आ गया अभी तो हमारा कमरा बदल गया कोई पांच साल एक कमरे में रह जाने से इतना त्रुटि हो जाती है फिर जब अगर अन्य कुछ अन्य मनुष्य उसी तरफ क्यों अभ्यास पड़ गया तो अगर पाँच दस साल में ऐसा अभ्यास पड़ जाता है अनंत मतलब अनादिकाल से अनंत जीवन से मैं जीव हूँ जीव हूँ मानते आया है अभी उतना समय लगेगा ये संस्कार को बदलने के लिए तो यही अज्ञान है ये अज्ञान को दूर करना कार्य है स्वरूप मोक्ष है ब्रह्मो मोक्ष शब्द का अर्थ है ब्रह्म तो चैतन्य अभी मोक्ष नहीं है कि वो स्वरूप ज्ञान तो नहीं होता है वो तो वही जो जो चित है हम स्वरूप ज्ञान को चैतन्य कहते हैं ना वही चित है वही सत है मोक्ष वही है ब्रह्म चित सत आनंद मोक्ष ये अर्थात ये सब एक ही अर्थ है क्योंकि मोक्ष तो नित्य पदार्थ है होगा क्या होगा अर्थात उत्पत्ति मोक्ष जो नित्य है उसका फिर होना क्या है वो तो है होगा नहीं स्थिति पे जैसे घट है और उसके ऊपर वस्त्र ढका गया है आप वस्त्र को हटा दिए घट का स्थिति में कोई परिवर्तन कभी कुछ होता है बिल्कुल ऐसा ही है मोक्ष अर्थात जो वास्तविक हम है वो हम बिल्कुल हमारा स्थिति ऐसा ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है परिवर्तन कहाँ होता है मनोबुद्धि में परिवर्तन होता रहता है और ये, ये परिवर्तन जिसका होता है उसका हमारा स्वरूप के साथ कोई वास्तव संबंध भी नहीं है ये तो क्या बोलो जब तक तो थोड़ा बहुत तो मानते रहते हैं तब तो मानते हैं कि हमारा ये परिवर्तन होता है ये सब होता है तो जैसे घटों के ऊपर आप वस्त्र ढाके चाहे कोई प्लास्टिक ढाक दे चाहे कुछ धूल डाल दे कुछ भी करे घट तो घटा है वो हट गया घट जैसा है ऐसा है मोक्ष प्राप्त करना। ये तो कहा जाता है इसलिए उसके लिए शब्द तो कहा जाता है प्राक्त प्राप्त प्राप्ति परिहत्य परिहार दो दिया जाता है गला में माला है कभी कभी तो ये होता है कि चश्मा लगा हुआ है अभी तो पावर ज्यादा हो गया ना इसलिए चश्मा खोल देते हैं तो बिल्कुल पता चलता है चश्मा नहीं है जब पावर कम रहता है पॉइंट रहेगा तब तो लगा है नहीं लगा है पता थोड़ा इतना फर्क नहीं पड़ेगा लगा करके भी आप फिर खोजते रहेंगे कहाँ है कहाँ है तो इस प्रकार के होता है फिर कोई कह दे आप पूछ देंगे भाई कहाँ रख दिया चश्मा ठो कहने कह तो अभी उसको प्राप्त हुआ नहीं हुआ हाँ मिल गया कहता है ना किन्तु प्राप्त हुआ चश्मा तो उसको इधर ही था तो इसी प्रकार की पाव में रस्सी लग गया भय हो गया अंधकार में चुप खड़ा है सर्प लगा है चलने से काट सकता है खड़ा है दूसरा आदमी क्यों भाई खड़ा है कहते सर्प लगा हुआ है वो टॉर्च लगा के देखा भाई रस्सी है चला गया सर्प सर्प का परिहार हो गया ये सर्प का वो कहता औ सर्प का परिहार हो गया ये अपरिहृत्य परिहार है न परिहृत परिहार पहले सर्प नहीं था वो सर्प चला गया न पहले सर्प था वो चला गया नहीं था सर को चला गया किंतु शब्द व्यवहार हो जाता है इसी प्रकार जैसे गला में माला है भूल गया खोजता है तब तो माला मिल गई कहते हैं तो इसको कहते हैं प्राप्त से प्राप्ति इसी प्रकार मोक्ष भी प्राप्त से प्राप्ति भ्रम हो गया था गला में माला है ब्रह्म हो गया था तो ब्रह्म दूर हो जाना इसलिए ज्ञान अज्ञान का दूर करेगा ज्ञान कोई मोक्ष बनाएगा नहीं मोक्ष है ही तो स्वभाव तो है, स्वरूप है न मोक्ष का से होता है। ना मोक्ष धातु है धातु है। उसमें अगर हम मतलब भाव अर्थ में करेंगे तो वही मोक्ष ही रहेगा तो उस अर्थ में होगा ये मोक्ष धातु है मुछले धातु से मुमुक्षु बनता है मोक्ष तो सन होना पड़ेगा सन होने से तो अभ्यास आ जाएगा मुमुक्ष अच्छा, टीका में अस्मात कह देते हैं तो अर्थात इससे मुक्त तो हो जाता है इससे मुक्त तो हो जाता है अर्थात ये जो मुचल मोचने धातु है ये सकर्मक भी होता है अकर्मक भी होता है ये दोनों हो जाता है किंतु तो जो मोक्ष धातु है वो तो अकर्मक ही है मुछली धातु जैसे कहते हैं कि ए, मुच्यते स्वयं वत्स तो ये गोपाल वत्सम मुंशती मतलब ग्वाला जाकर के बछड़ा को खोल दिया तभी तो मुंशती का कर्म हो गया वत्स बछड़ा किंतु स्वयं एवं मुच्यते वत्स वो बछड़ा अपने आप खुल गया इस प्रकार कहते हैं तो अर्थात वहां वो अगर मक आ जाए वो तो हो जाते हैं मुचली धातु व्यवहार हो जाता तो। तो है दोनों यहाँ मुचल उसका मुका किंतु यहाँ धातु मोक्ष में धातु है मोक्ष मोक्ष मतलब अकारांत तो धातु रहता है मोक्ष मोक्ष धातु का अर्थ मतलब व्याकरण में लिख सकते हैं मुक्तो ऐसा कुछ लिखे होंगे तो स्मरण नहीं है मोक्ष मोचने चुरादि उभयपदी अकर्मक अकर्मकता है वही मोचने अर्थ तो वही लिखेंगे मोक्ष अकर्मक है पर मोछली जो है मोदने ये सकर्मक है ये सकर्मक किंतु विशेष हैवस्था में अकर्मक हो जाता है जहाँ मुच्चते है।, है उसे भावों में घय हो जाएगा अर्थात मोक्ष का स्थिति अकर्मक धातु जैसे कहते हैं अर्थात संसोया हुआ इस प्रकार के मोक्ष मुक्त में कोई उपनिषद का नहीं है ये का किसका सिद्धांतिका वेदांत कहता है कि अगर आप संसार को अनादि कहेंगे वो कभी जाएगा ही नहीं तो फिर आप क्या कहना चाहेंगे को चाहते हैं पूछेंगे तो वेदांत कहता है कि संसार है ही नहीं अनादि नहीं है तो फिर संसार की उत्पत्ति होती है आप ऐसे कहेंगे कहेंगे जैसे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति होती है आप कहेंगे रज्जु में सर्प की उत्पत्ति हुआ कब हुआ जिस समय हमने देखा उस समय उत्पत्ति हुआ जो रज्जु में सर्प देखता है वो कहेगा जिस समय हम देखा उस समय में, में उत्पत्ति हुआ नहीं कहेगा क्या वहां था हमने देखा तो अगर पहले से होता तो उससे पहले दूसरे लोग भी देखते होते दूसरे लोग रज्जु देखा था इसलिए अभी प्रातिभाषिक पदार्थ का कब उत्पत्ति हुआ विचार करने से उसका कोई उत्पत्ति नहीं है तो सिद्धांत यहाँ यही कहना चाहता है संसार की उत्पत्ति कभी हुई ही नहीं है केवल मानते हैं और मोक्ष तो मोक्ष का उत्पत्ति कभी होगा ही नहीं क्यों? वो तो हमेशा है नित्य है हम तो मतलब मोक्ष स्वरूप ही है क्यों अगर वो बनेगा तो फिर एक दिन चला भी जाएगा जो आपके पास आएगा वो चला जाएगा बीमारी आती है वो फिर जाती है ना नहीं जाता है फिर क्योंकि स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है तो आएगा तो फिर जाएगा तो एक आदमी से दूसरा आ जा सब वाल बात है किंतु आएगा तो फिर जाएगा ये मोक्ष जो है वो हमारा स्वभाव है टीका में विमत संसारो न अंतवान अनादि अनादिभावत्वाद आत्मवत इत तो ये विमत संसार न अंतवान अनादि तो के अनादिव आत्मतः ज्ञान होने के बाद केवल तो ब्रह्म रह जाएगा बाकी तो ये पांचों के पांचों अनादि भी चले जाएंगे आदि तो सब जाएंगे विमत संसार न अंतवान <coughs> हाँ। क्योंकि सिद्धांत श्लोक में क्या कहता है अनादि संसार अंतत्व न भविष्यति संसार को आप अनादि कहेंगे तो उसका अंत नहीं होगा क्यों नहीं होगा उसके लिए सिद्धांती अनुमान देता है विमत संसार पक्ष हो गया न अंतवान अंत वाला नहीं होगा संसार का अंत कभी होगा नहीं क्यों आप अनादि मानते हैं अनादि भावत्व आत्म आत्मा जैसे अनादि है उसका अंत नहीं होगा नित्य है इसी प्रकार की संसार को अगर अनादि कहेंगे तो उसका भी अंत नहीं होगा तो इसलिए संसार अनादि नहीं है किंच दूसरा मोक्षो मोक्ष न मोक्ष अनंत न मोक्ष भी अनंत नहीं होगा क्यों भावत्व सती आदिमत्वाद घटक मोक्ष को आप अगर आदि वाला कहेंगे मोक्ष की उत्पत्ति होती है अगर ऐसा कहेंगे तो ये कभी अनंत नहीं होगा जिसकी जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु तो होगा ही होगा मोक्ष का भी अगर जन्म होगा तो उसका भी एक दिन नाश हो जाएगा इसलिए उसका जन्म होता नहीं मोक्ष न मोक्ष हो गया पक्ष अनंत न साध्य क्यों भावत्व सती आदिमत्वाद भाव है और जन्म होता है जो भी भाव पदार्थ का जन्म होगा वो कभी अनंत नहीं होगा नाश हो जाएगा जैसे दृष्टान्त देते हैं घटावत घट की उत्पत्ति होती है फिर घट अनंत कालो रहता है नाश हो जाता है इसी प्रकार मोक्ष की अगर उत्पत्ति होगी तो उसका भी नाश हो जाए श्लोक में दिया अनंतता अनंतताचारी मतो न भविष्य इस श्लोक का व्याख्यान हो गया है। ये बहुत अर्थात गुरुत्वपूर्ण श्लोक जो अनादेर अंतत्व संसार से संसार से वास्तव वास्तव संसार और अनादेर भाव रूप अनादि दोनों यहाँ अध्यार लेना है भाव उसका अंत कभी नहीं होगा वास्तव संसार होगा तो उसका अंत नहीं होगा हो तो हो आगे टीका में श्लोक तात्पर्य आह श्लोक का तात्पर्य अभी कहते हैं अयर आत्मन संसार मोक्ष परम तम दोष उच्य अन्वय इस प्रकार वाक्य का आत्मन संसार मोक्ष पर अयम चोष उच्यते हैं आत्मा का संसार है और आत्मा का मोक्ष होगा इसी प्रकार की जो लोग कहते हैं परमा सदभावीना आत्मा का संसार मेरा संसार आत्मा का मैं मेरा संसार और मेरा मोक्ष ये दोनों वास्तव है जो ऐसा कहते हैं उनका तो ये और एक तो दोष है जो कि ये श्लोक में कहते हैं मेरा संसार वास्तव है मेरा मोक्ष होगा आगे वो वास्तव होगा ये दोनों तो ही बात ठीक नहीं है ठीक है मैं तत्र व्याकर होती पूर्वार्ध श्लोक का उसका पहले व्याख्यान करते हैं भाष्य में अनादे अनादि शब्द का क्या अर्थ है जो अनादि है उसका जैसे घटो अभी उत्पन्न हुआ तो ये घट का एक अतीत काल था घट उत्पत्ति होने से पहले हम कहते हैं अतीत काल किंतु जो अनादि है उसका एक पूर्व कालो में पूर्व काल रहेगा घट का पूर्व काल है जब घटो नहीं था ऐसे जो अनादि है उसका कोई पूर्व काल नहीं रहेगा क्योंकि वो तो अनादि है तो शुरू से ही है कहेंगे इसको कहते हैं अनादेर इसका अर्थ है अतीत कोटि अर्थात अतिथ को हिंदी में क्या लाएंगे जैसे कहते हैं ना दो कोटि हो सकता है या तो चंद्र आज उदय होंगे नहीं तो चंद्र उदय नहीं होंगे ये दो कोटि हो गया दो कोटि अर्थात दो पार्शो इसी प्रकार किया कोटि का अर्थ ये विभाग विभाग अनादे है अनादि शब्द का अर्थ कहते हैं अतित कोटि रहित जिसका अतीतित कोटि नहीं है अर्थात वो कभी वो नहीं था ऐसा स्थिति नहीं अतीत कोटि अर्थात को मान सकते हैं आदि जन्म इस प्रकार की ले सकते हैं रहित से संसार से अगर संसार को इस प्रकार मानेंगे अंतवत्वम अंतवत्व का अर्थ समाप्तिर न सेत्यति सिद्ध धातु है सिद्धगत्य वो तो सैधिष्यति होगा यहाँ से धातु है ए, सिधु संग्राह ऐसे दूसरा धातु है न सेच्यति युक्ति तो सिद्धि न उपास्यती युक्ति से ये टिकेगा नहीं कह देते हैं ऐसा कि जब विचार करेंगे तो ये टिकेगा नहीं न उपास्यति उपास्यति अर्थात तो न उप न न उप यास्यति न उप या मतलब या उप गति उसको प्राप्त नहीं करता टीका में अतिथकोटि पूर्व न आसीदी अवच्छेद वर्जित इत अतीत अनादि का अर्थ कह दिए अतीत कोटि रहीत वो अनादि है जिसका एक अतीत कोटि नहीं है ये अतीत कोटि रहित का क्या अर्थ टीकाकार कहते हैं अतीतकोटि रहीत का अर्थ पूर्व न आसित ऐसे वर्जित घट बनने से पहले घटो न आसित कहते हैं इसी प्रकार की अतीत कोटि रहित तो अर्थात पूर्वम न आसित इस प्रकार की जहाँ नहीं कह पाएंगे अनादि है पूर्वम न आशी थी इस प्रकार के कहा कहेंगे छह नंबर टिप्पणी हाँ, छह नंबर टिप्पणी थोड़ा सुधार करना है अवच्छेद वर्जित अर्थात तो पूर्व काल वृत्त वर्जित वृत्तीय चाहिए ब्रित्या हो गया पूर्व काल वृत्ती अत्यंताभाव वर्जित जो अनादि है वो हमेशा रहेगा जो घट है वो पहले नहीं था तब घटका घटका अत्यंत अभाव था कहेंगे उपराग अभाव हम कहते हैं तो घट नहीं था अर्थात तो तो एक अभाव था तो किंतु जो अनादि है उसका पहले कभी अभाव था नहीं था इसी को कहते हैं पूर्व काल वृत्ति पूर्व काल में रहने वाला कौन कहते हैं अभाव तो जो अनादि है उसका पूर्व काल में अभाव है ही नहीं अभाव वर्जित उसका अभाव पूर्व काल में है नहीं इसी कहते हैं अनादि अज्ञात ओ पूर्णम पूर्ण मित पू्यते पूर्ण पूर्णमाद पूर्णम शांति